कर लिया ले आई गोद में उठा उठाकर और दशरथ जी की गोद में बिठा दिया अब राम जी को लग रहा है कि ये मित्र धर्म का पालन तो नहीं हो अब जबरदस्ती बिठा दिया है तो क्या करें अब जब बोलो राम जी के साथ तो दर्श सचमुच जबरदस्ती हुई थी मजबूरी थी तो कह सकते थे भाई यो माफ करना मजबूरी थी इसलिए हम लोगों की तो मजबूरी नहीं होती तो भी कह देते मजबूरी थी वैसे हमारी तो इच्छा नहीं वो ही नहीं माने अब आप तो जानते हैं उनकी बात ना मानो तो अपने से बड़े हैं अब आप तो सब समझते ही हो राम जी भी कह सकते थे पर श्री राम ऐसा नहीं बैठ तो गए लेकिन मन ना माने भोजन करत चपल चित दशरथ तो जी की गोद में दशरथ जी मुस्कुराए लाल लो ना? ठीक है आप लो हाथ तो। दशरथ जी बोले मैं खिलाऊं राम जी बोले नहीं आज तो मैं अपने हाथ से खाऊं अपने हाथ से अच्छा ठीक अब अपने हाथ से ग्रास लिया दुग्ध और चावल दधी ओद लिया दशरथ जी ने समझा कि खा रहे हैं। तो दश अब राम जी खा नहीं रहे थे वो तो इधर उधर देख रहे थे कि भागे किधर से आगे भोजन की थाली है पीछे महाराज दशरथ है दोनों तरफ महाराज दशरथ की दोनों भुजाएं हैं अब दशरथ जी ने समझा कि इन्होंने हमारे सामने ग्रास लिया है अब राम जी से तो कोई ऐसी आशा कर नहीं सकता कि चतुराई करेगी हाँ कन्हैया की बात हो तो श्री कृष्ण के तो श्री कृष्ण भगवान से तो कोई आशा करे कि कुछ ना कुछ ये लेकिन हमारे राम जी भी लीला कर हाथ में लिए बस ऐसे मुख तक ले गए दशरथ जी ने समझा ये भोजन कर रहे तो दशरथ जी ने भी ग्रास लिया तो वे ऐसे ले गए तो जैसे ही ग्रास दशरथ जी अपने मुंह की तरफ ले गए तो एक साइड खाली हो गई जब तक दशरथ जी पकड़ते पकड़ तब तक तो भाजी चले भोजन करते चपल चित इत अवसर पाए भाज चले तो कहा कि हाथ में जो ग्रास लिए हुए थे दही चावल का वो खा लिया बोले खाया नहीं फिर बोले जो हाथ में ग्रास लिए थे तो ये लिए हुए भागे तो मुख तक ले गए भाज चले मुख दधि लपटाए मुंह में लपेट लिया ऊपर पेट में नहीं रखा जो मित्रों के बिना एक कौर भी पेट में नहीं रख सकता ऐसा आदर्श मित्र श्री राम के अके और कौन ये मित्र धर्म की मर्यादा लेकिन राम जी की लीला सबको सुख देने वाली अद्भुत है श्री राम किसी ने कहा कि प्रभु पेट में रखते सो रखते सुरखते लपेट कर हम तो सुना है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी सारी दुनिया ताता एक राम दिखारी सारी दुनिया एक, राम जी एक मात्र लाता है, ये सुख देने वाली है। राम जी बोले लपेट तो इसलिए लिया कि मित्र के बिना मैं खा नहीं सकता मित्रों के बिना मैं खा नहीं सकता अच्छा तो ये लपेट कर क्यों ले जा रहे हो अरे बोले एक और फायदा हो जाएगा लपेटने से किसका श्याम सरोज सुहावनी काया पीली पी के भीतर सो सुहावन जंगुल भाग भुसुंडी काग लखे किलकनिया भूसुंडी का हे राम रामी की यह शोभा देखकर कहना पड़ता है धन्य अवधन धन नृप दशरथ धन धन की नैया धन्य धन्य सब देख हारे खेलत चारे भैया चाहत जन राजे सब चाहत जनराजे सब प्रभु की चरण रज कनिया राम श्री राम जी बोले आंगन में प्रतीक्षा कर कर रहे रहे और में जो ये दही चावल लपेट कर ले जा रहे, बस हाथ से से देंगे तो जूठन गिर जाएगी आंगन में प्रतीक्षा कर रहे लड़िकाई जहां जहा फिरे तहा पाछे उड़ाऊं और जूठन पर ये महा सोई उठाई कर खा आस जी ने जब देखा कि अजीर में विचरने वाले विहार करने वाले भगवान कागुण जी को अपनी जूठनी दे रहे हैं तो तुलसीदास तो जी बोले हमें भी मिल जाए कौन से राम जी से मांग रहे हो जूठनी तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री राघवेंद्र आ गए मित्रों के पास और मित्रों के बिना राम जी ने भोजन नहीं किया और यह केवल यही कारण नहीं है कि बालक के इसलिए खेलने में मन है ना बड़े होकर राम जी ने वही किया अनुज सखा संग भोज आज्ञा <laughs> <laughs> सखा संग भोजन करें मित्रों के साथ भाइयों के साथ यह है। श्री राम ने मित्रों की मर्यादा प्रेम की मर्यादा क्या कहा जाए जिस दृष्टि से देखो श्री राम जी तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम सभी मर्यादाओं का निर्वाह करते हैं और इसीलिए जब राम जी बड़े हुए तब क्या करते ही विध सुखी हो ही तुर और यह धारणा बाद की नहीं शुरू से ही है बाल चरित हरी बहुविधि विधि अति अनंद दासन कहना बिहर अवध पी एक दिन की घटना सुनो भगवान ने दो पर बड़ी कृपा की एक देवी का नाम था प्रेमलता एक संत के श्रीमुख से यह कथा तो जब अयोध्या की सभी देवियां राम जी का दर्शन करने आई पालने में पड़े हुए प्रभु का दर्शन किया तो एक इन देवियों की भीड़ में प्रेमलता नाम की परम भक्ता भी आ गई कौशल्या माता ने अंजन लगाया था आज राम जी के नेत्रों में आ, यही भक्ति का आनंद है ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखो अलख निरंजन की आंखों में अंजन पालने में सुला दिया सभी दर्शन कर रहे हैं किसी ने आ राम जी को कर किसी ने पीली झगुली किसी ने स्वर्ण मुकुट किसी ने पैज नहीं कोई कुछ ना कुछ दे रहा था और राम जी तोतली बोली बोल आ माये बड़े मीठे हरी यू के बोलना की तोतली राम जी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि बाबा तुम भी दो कुछ तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए मैं क्या दू लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ दूंगा और बाबा कहते हैं निवछावर प्राण करें तुलसी बली जाऊं लला इन बोलन की सभी आने प्रेमलता नाम की जो देवी थी परम भक्ता लेकिन उसके पास कुछ नहीं था गरीब नहीं ना वस्त्र न आभूषण न पैजली चलते चलते रास्ते से चार फूल तोड़ लिए वही हाथ में लिए थे जब सबको कीमती कीमती उपहार चढ़ाते देखा तो साहस नहीं हुआ कि फूल चढ़ा दे तो पालने के नीचे ही फूल गिरा दिए हां चरणों में चार आंसू चढ़ा दिए सब लौट आई वह भी लौट आई सब अपने अपने घर में भगवान का चिंतन करती हैं लेकिन घर कार्य करती हैं पर प्रेम लता का तो कहीं मन ही नहीं लगता सुने न काहू की कछु सुने न काहू की कछु और कहे न अपनी बात रामलला की छवि में छकी रहे दिनराज उसे लगे कि बार बार जाऊ लेकर अब इतने बड़े महाराज के घर बार बार महल में जाना अब नीन नी, वियोग न सह सके नीर न पूछे बात क्या करे चलो पालने में पड़े हुए राम जी को देखकर आई थी अब तो करता ले ली मन नहीं लग रहा कहीं महल के सामने जो बगिया थी उसी में बैठ गई और गीत गाने लगी ही के बालक चार्य सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे एक संत हमें श्री अवध में दर्शन हुआ उनका वो वृद्ध महात्मा हमारे बड़े श्रद्धेय परिचित प्रणाम किया उनका महाराज और श्रावण महीने में मंदिर मंदिर में भगवान की झूलन झांकी का दर्शन होता है हमने कहा कि बोले पहले तो जाते थे अब बूढ़े हो गए तो थक गए तो हमने भगवान से यही बैठे प्रार्थना की अब तो झूलो ही एक हिणोलन में अब झूलो वृद्ध भयोतन वृद्ध भयोतन कहां कहां भटुकू खो खो ये खो रन में।, में अब तो हृदय के झूले में झूले सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डरो तापे रघुराज सीय बैठे एक संग में आली गने हेरे खड़ी हीरे मुख चंद्र चारू पलकना तारे छकी रूप रस रंग में बजत सितार तो सितार सखी गायन में तोरे तान दिख दिख तान बोल गूंजत मृदंग में आनंद अपार देख देख परत फुहार दो झूलत उमंग हृदय में भगवान आ जाए बस प्रेम लता भी अब राम झूलो मेरे राम लल तो करताल बजा इधर प्रेमलता ने गाना शुरू किया उधर भीतर भगवान ने रोना शुरू किया बहुत माता कौशल्या ने उपाय किया आज अन रसे हैं भोर के पैपियत नी के दशरथ जी ने पूछा क्या हुआ कहा कि ये दूध ही नहीं पी रहे और सवेरे से ही रो रहे हैं दशरथ जी है। किसी की गोद में ही ना आ राम जी रो ही जा रहे हैं आज रसे धोर के पैपियत नानी के आ गुरुजी आए यंत्र मंत्र कर गुरु थके तब समझे कछु भेद गुरु ने कहा महाराज से राम जी को गोद में लेकर थोड़ा बाहर तो जाइए बाहर का शब्द सुनते ही रोना कुछ कब हुआ नशरथ जी ने हाथ फैलाए तो गोद में आ गए जैसे जैसे दशरथ जी बाहर की ओर जाए वैसे वैसे रोना कम होता चला है। बाहर निकले तो छोटे से हाथ से इशारा करते हैं राम जी उधर किधर यहां सामने ही बगिया में एक वृक्ष के नीचे बैठी प्रेमलता करताल बजाकर कह रही बजा कर कह रहे भैया अवधेश के न रोके रुके गोद तज झपटे कृपाल करताल को और देख बाल रूप पुनिपुनि बलिहार हो या लगाए रही प्रेम लता लाल उधर झपटे वो आंख बंद किए की कीर्तन कर रही गोद में आ रही प्रेमलता ने हृदय से लगा लिया राम जी का रोना बंद प्रेमलता का स्वरूप भक्त को भगवान मिले दशरथ जी ने कहा कि देवी तुम आज से भवन में रहो और इनको खिलाने का काम तुम्हारा ही है प्रेमलता को प्रवेश मिल गया यह है बाल चरित हरि बहुविधि की अति अनंद दर्शन कह दीना आप तो यह देखें कि राम जी की लीला से कौन सुखी नहीं हुआ इसीलिए सबकी मर्यादा और सब अच्छा सबको सुख प्रेमलता को सुख मिला शिव जी को ज्योतिषी बनकर सुख मिला पार्वती जी को दासी बनकर सुख मिला कौशल्या जी को माता बनकर सुख मिला और दशरथ पुत्र जन्म श्री काना मानव ब्रह्मानंद समाना दशरथ जी को पिताजी बनकर सुख मिला और जब मित्र राम जी के बने तो मित्रों को कितना सुख मिला होगा सबको सुख बांटने के बाद भी यह सुख ज्यों का त्यों रहता है यही उनके परमात्मा स्वरूप का प्रमाण है पूर्ण मदह पूर्ण विदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते हो और इसीलिए सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम और राम जी का नाम भी विश्राम देने वाला है तो विश्राम दायनी कथा का यहाँ विश्राम बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की सब संतन की सब भक्तन की, जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पत हर हर महा